विषय चिंतन छोड़ अंतर्मुख होने से चित्त शुद्धि भाष्यकार भगवान तो कहते हैं चित्तम चिदिति जानियात तकार रहित जदा तकारो विषयाध्यास योग वाशिष्ठ आपका जो चित्त है वह चैतन्य है चित्त है आत्मा है किसी ने कहा इस चित्त में बड़ा बवाल है ये सारा तो चित्त का ही है चित्त में बवाल इसलिए है कि जैसे मड़ी है मड़ी श्वेत दिख रही है पर अगल बगल में फूल रख दीजिए तो किधर से लाल दिखाई देगी किधर से पीली दिखाई देगी हरी दिखाई देगी जिस समय तुम्हें पीली दिखाई देगी हरी दिखाई देगी लाल दिखाई देगी उस समय भी वह मड़ी सफ़ेद ही है आपका मन शुद्ध है शुद्ध ही है परंतु जगत के जिस विषय की फोटो मन में उतरेंगे मन वैसा दिखने लगेगा परंतु मन वैसा नहीं है फोटो जैसी पड़ेगी वैसा मन दिखेगा संसार की फोटो पड़ेगी तो वैसा मन दिखेगा किसी चोर की फोटो पड़ेगी तो वैसा मन दिखेगा किसी महात्मा की पड़ेगी तो वैसा दिखेगा सत्संग की फोटो पड़ेगी तो मन में वैसा दिखेगा और विषयों की फोटो पड़ेगी तो वैसा दिखेगा इसका मतलब मन नहीं खराब है मन का जिसके साथ हम आसंग कर देते हैं जो प्रतिफलन हमारे मन में होता है वह विषय जैसा है मन वैसा मालूम होता है अब उसी के लिए सारा उपाय करना पड़ता है आप कहेंगे अभी तो आपने मन की शुद्धि के लिए बहुत उपाय बताए थे हाँ शुद्धि के लिए उपाय जो हमने बताए वह इतना ही है विषय असंग का उसमें प्रतिफलन न पड़े यही शुद्धि है गीता हम पढ़ते हैं ध्यातो विषयान पुनसंग सूप जाए ते गीता आप विषय का ध्यान करेंगे तो विषय का संग बनेगा संग से बारंबार वही विषय स्मरण हो आएगा संगास् संजायते काम जब विषय का स्मरण बार बार मन में आएगा तब कामना होगी विषय की और कामना में कोई प्रतिघात पड़ गया कोई विघ्न पड़ गया तो क्रोध आ जाएगा कामात क्रोध हो भी जाए थे और क्रोध आ गया व्यक्ति को तब तो समझ लो बस न वह माता को माता समझता है न पिता को पिता समझता है न गुरु को गुरु समझता है न देवता को देवता समझता है अपना ही सूच फोड़ लेता है क्रोधाविष्ट व्यक्ति अपने में कहाँ रहता है कामाविष्ट व्यक्ति क्रोधाविष्ट व्यक्ति लोभाविष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव में रह ही नहीं सकता है कोई क्रोध में आया हो उसकी फोटो खींच लो आप और आजकल तो टेप है उसकी वाणी को टेप कर लो धीरे से रख लो और जब वह शांत अवस्था में प्रसन्न अवस्था में रहे तब वह टेप खोल दो और फोटो रख दो वह पहचान नहीं पाएगा कि मेरी फोटो है यह मैं भी ऐसा हो सकता हूँ मेरी वाणी है यह उसको समझ में नहीं आएगा कामात् क्रोधो हो भी जाए थे क्रोधाध भवती सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमा वह सब भूल जाता है कि मैं चेतन हूँ मैं स्कूल का हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं कुलीन हूँ ये सारा का सारा भूल जाता है सम्मोहात स्मृति विभ्रमा अब स्मृति भ्रंश शरीर छूटने से कोई नहीं मरता और आपको यही भूल गया कि मैं कौन हूँ जन्म मरण का चक्र छूट सकता ही नहीं यही दोष हुआ है भूल हो गई है स्मृति भ्रंश हो गया है इसलिए आहार सुधी। सत्व सत्वशुद्धि सत्व शुद्ध हो धुआ स्मृति चांदोग्य उपनिषद यह सब क्यों करना पड़ता है आज स्मृति ही चली गई हम चेतन हैं और स्मृति यही हो रही है कि मैं शरीर हूँ जबकि किसी भी प्रकार शरीर तुम हो ही नहीं सकते हो आपको यदि परिवर्तन करना है तो कहाँ से चलना पड़ेगा ध्यातो विषयान विषयों के चिंतन को हटाइए ध्यायो परमेश्वरम वहाँ से बदलना पड़ेगा परमेश्वर का ध्यान कैसे होगा परमेश्वर का महत्व चित्र में बैठ जाएगा तो परमेश्वर का ध्यान होगा क्योंकि जिस वस्तु का महत्व आपके चित्र में बैठा रहता है उसका ध्यान करना नहीं पड़ता है उसका ध्यान होता है अपने आप ही तब आपको अमृतत्व की इच्छा होगी श्रुति कहती है कि सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ इस प्रकार की है परांग खाने व्यतरण स्वयंभू तस्मात्ंग पश्यति कठोपनिषद इसने बहिर्मुख हो करके विषयों की इच्छा किया है इसको परमेश्वर ने जो साधन दिया वह बाहर देखने वाले दे दिया सभी इंद्रिया बहिर्मुख कर दी बहिर मुख करके अपमान कर दिया यह धातु हिंसा और अपमान के अर्थ में है उत्तरी दिर हिंसा नाद नाद रोह मानो मार ही दिया इसको इसकी सारी प्रवृत्ति बहिर कर दिया तो मानो मानो शरीर से मार ही दिया इसको अनादर कर दिया क्योंकि कोई बाहर ही देखे बाहर ही देखे अपने घर में न रहे तो उस पर घर के मालिक को गुस्सा आता है निकाल ही देता है कहता है जाओ बाहर ही रहो यह बाहर ही देखता है अब कहते हैं जब भगवान ने ही बाहर देखने का बना दिया तो हम क्या करें भगवान तो अंदर बैठ गया और इंद्रियों को मन को भयमुख कर दिया भगवान छिप गया भगवान एक खेल खेलता है प्रलयकाल जब आया था उसमें सभी जीव अंधकार में लीन हो गए थे प्रलय में एकीभूत हो गए थे अव्याकृत रूप हो गए थे भगवान को खोजना पड़ा एक खेल होता है एक आँख बंद करे तो दूसरे छिपते हैं बाद में इसको छोड़ते हैं खोजो इसने खोज लिया तो इसकी जीत और नहीं खोज पाया तो हार तब भगवान ने एक एक को खोज करके बाहर निकाल दिया कर्म संस्कार के अनुसार बाहर निकाल दिया और भगवान ने कहा अब मैं छिपता हूँ तुम खोजो भगवान सबके हृदय में छिप गए सब बाहर खोज रहे हैं यही बात शास्त्र बताता है यहाँ बाहर तुम क्या खोजते हो जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तब हिरण्य कश गद्दी पर बैठा बड़ा उत्साह हुआ हिरण्याक्ष की पत्नी ने कहा तुम क्या उत्सव मनाते हो तुम्हारे भाई को मारने वाला विष्णु जीवित है जब तक विष्णु जीवित है तब तक तुम्हारा उत्सव मनाना व्यर्थ है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है तुमको भी मारेगा बात लग गई हिरण्य को उसने कहा पहले विष्णु को मारना है तब उत्सव मनाना है गदा लेके निकला विष्णु को खोजते खोजते थक गया वैकुंठ गया सब जगह गया कहीं विष्णु मिलता नहीं सबसे पूछा किसी ने विष्णु का पता नहीं बताया त्रिलों की छान डाली पर विष्णु मिला नहीं उसने सोचा बड़ा कठिन काम है अब कहाँ छिप गया पता ही नहीं लगता उसने सोचा जरा ध्यान लगा करके देखूं कहाँ है वह फिर पकडूं उसको अपनी इंद्रियों को उसने अंतर्मुख किया अंतर्मुख करके ध्यान लगाया तो देखा विष्णु हृदय में बैठा है हिरण्यकस्पियों ने कहा हम इतने देर से खोजते रहे भगवान विष्णु बाहर आ गए कहा क्या बात है कहाँ लड़ाई करने हैं? तब कहा कि लड़ाई कैसी होगी मैं तो तुम्हारे हृदय से उत्पन्न हुआ हूँ तुम्हारा पुत्र हूँ पुत्र पिता की कहीं लड़ाई होती है कहा नहीं मैं तो लड़ाई लड़ूँगा तुमसे कहा लड़ाई लड़ने का यदि तुम्हें शौक ही है तो मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र के निमित्त से किसी दिन लड़ लूँगा आज तो तुम नहीं लड़ सकते हो तुम्हारे हृदय से मैं उत्पन्न हुआ हूँ तुम्हारे पुत्र के निमित्त से एक दिन मैं लड़ूंगा तुमसे इसी प्रकार भगवान यहाँ पर हृदय में बैठा है और सभी इंद्रिया और बुद्धि बाहर दौड़ रही है वह बाहर कहाँ मिलेगा देखो श्रुति कहती है परिखाने व्यतरण स्वयंभू तस्मात्ंग पश्यति ना तरात्मन फिर कोई नहीं देखता तो मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कैसे होती है कहा कश्चि धीर प्रत्यगात्मारे आवृत चक्षु अमृतत्व मिक्छन कठोपनिषद कोई धीर होता है विवेकी होता है जो मोक्ष की इच्छा करता है अमृतत्व मिक्छन अमृतत्व की इच्छा अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के दर्शन की इच्छा यह कोई धीर ही कर सकते हैं नहीं तो जो अविवेकी है अधैर्य वाला है वह संसार की ही इच्छा करेगा पर कोई धीर भगवत प्राप्ति की इच्छा करता है जो मोक्ष रूप है उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है तब क्या हो जाता है आवृत्त चक्षु तब उसके नेत्र जो बाहर थे अंदर होने लगते हैं बाहर से रस निकल जाता है जगत उसको मिथ्या हो जाता है जगत निरस हो जाता है इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं यद्यपि उनसे परमात्मा बाह्य वस्तु के समान गृहित नहीं किया जा सकता